दूसरा पाठ हमारा क्लास ये कमरा हमारा क्लास है वह बहुत बड़ा नहीं है यहां कई लड़के लड़कियां हैं वे सब छात्र छात्राएं हैं एक अध्यापिका भी है वे हिंदुस्तानी नहीं रूसी हैं आज यहां छह आदमी और चार औरतें हैं सब मिलाकर यहां दस लोग हैं आज कितने छात्र उपस्थित हैं कितनी छात्राएं उपस्थित हैं आज तो सब विद्यार्थी यानी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं अरे ये सही बात नहीं है एक औरत अनुपस्थित है वो छात्रा है एक छात्र भी उपस्थित नहीं है क्या हमारा क्लास छोटा है जी हां वह बहुत बड़ा तो नहीं है काफी छोटा है यहां क्या क्या चीजें हैं यहां मेजें कुर्सियां अलमारिया और कंप्यूटर है बड़े नक्शे तस्वीरें और मूर्तियां भी हैं सामने ब्लैक बोर्ड और दरवाजा है पीछे दो बड़ी खिड़कियां हैं दाए तीन अलमारियां हैं बाए एक दीवार है ये मेरी मेज है यहां किताबें कापियां और कलमे हैं पास ही एक केला और दो सेब भी हैं ये सब मेरी चीजें हैं वो बैग भी मेरा है हमारी पुस्तकें कहाँ हैं वे यहां हैं और वहां भी हैं यहां कितनी पुस्तकें हैं यहाँ पांच पुस्तकें हैं चार पुस्तकें मेरी हैं और वह छोटी पुस्तक तुम्हारी है ये किसकी पत्रिकाएं हैं ये बड़ी पत्रिका मेरी है और वे दो तुम्हारी हैं वे कलमें किसकी हैं वे सब हमारी हैं कुल मिलाकर यहां कितनी पेंसिलें हैं साथ हैं